विक्रांत इन दोनों प्रोफेशनल किलर्स को सही सलामत अरेस्ट करना चाहता था क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे इन दोनों की मदद से कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्यों मारा था कहीं इसलिए तो नहीं मारा ताकि ये दोनों किसी के सामने अपना मुंह न खोल पाए विक्रांत इस बारे में लोकेश से सवाल जवाब करना चाहता था लेकिन जब उसने लोकेश की हालत देखी तो फिर वो बिल्कुल शॉक्ड रह गया दरअसल इस वक्त लोकेश के कंधे पर तो गोली लगी ही थी साथ में उसके पेट और पीठ में भी काफी जख्म हो रखा था उसके शरीर से काफी खून बह रहा था फिर विक्रांत का माथा ठंडा और वो उठकर रूम नंबर के के अंदर पहुंचा। वहाँ पर उसने देखा कि के कमरे के बेड पर उस लेडी नर्स के अलावा एक और शख्स की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी जब विक्रांत को ध्यान आया की ये लाश उस आदमी की है जिसके साथ कमरे में घुसते ही उसकी मुठभेड़ हुई थी अब विक्रांत को समझ में आया की शायद ये आदमी दोबारा से होश में आ गया रहा हो और उसने यहा कमरे के भीतर लोकेश को निहत्ता खड़ा देखकर उसके ऊपर अटैक कर दिया हो उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हुई होगी और उसने लोकेश के ऊपर चाकू से भी हमला कर दिया होगा तभी लोकेश के शरीर में इतने सारे चोट के निशान दिखाई दे रहे थे फिर लोकेश ने किसी तरह से उस आदमी की गन छीन ली होगी और फिर उसे शूट कर दिया क्योंकि विक्रांत ने पहले ही लोकेश से गन छीन लिया था ऐसे में वो जिस मफलर वाली गन से शूट कर रहा था वो इसी शख्स की रही होगी इसके बाद लोकेश ने बाहर आकर उस कैप वाले गुंडे और उस छह फीट वाले आदमी के ऊपर भी उसी गन से शूट किया था इसका मतलब कि लोकेश ने उन लोगों को सबूत मिटाने की नीयत से नहीं मारा था बल्कि इसलिए मारा था क्योंकि वो डर गया था कि कहीं वो दोनों विक्रांत और हर्ष को भी कोई नुकसान ना पहुंचा सके उठो मेरे बिस्तर से उठो मुझे सोना है मुझे सोना यहाँ उस बुढ़े आदमी ने बैठ पर पड़ी लाश को अपने हाथों से धकेलते हुए कहा एक तो ये पागल आदमी इसको खरोज तक नहीं आई मैं गलत सोच रहा था लोकेश ग नहीं है उसने सबूत मिटाने के लिए इन लोगों को नहीं मारा है विक्रांत के दिमाग में ये भी आया कि जब हम लोग यहाँ भीतर आए थे तो यहाँ पर कुल तीन प्रोफेशनल किलर थे लेकिन तीनों अलग अलग, अलग जगह के और थे और अगर वाकई में लोकेश मर्डरर के साथ मिला होता तो फिर उसने इन लोगों को एक ही जगह पर एक साथ रहने के लिए कहा होता उससे हम लोगों को मारने में भी आसानी होती लेकिन अगर लोकेश इन से नहीं मिला हुआ है तो फिर कौन हो सकता है कोई ना कोई तो जरूर छुपा हुआ है जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है वरना ये किलर यहाँ क्या करने आते जरूर उन्हें किसी न किसी ने यहाँ पर भेजा हुआ है अचानक से विक्रांत को एक और संभावना होने का ख्याल आया लेकिन इसी समय अचानक से असलम अपनी छाती पकड़े हुए दर्ज से कराने लगा वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था गोली उसके सीने में लगी थी और इस वजह से यहां फर्श पर चारों तरफ खून फैला हुआ नजर आ रहा था इंस्पेक्टर साहब एक मिनट हसने चिल्लाते हुए कहा और फिर उसने पीछे मुड़कर विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत सर हमारा सिग्नल ब्लॉक हो चुका है मैं बाहर हर्षित से और बाकी टीम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ फोन में भी कोई सिग्नल नहीं है आप जल्दी से चेक कीजिए। वो विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर वो तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा दरअसल जब वो पहले उन किल के साथ भिड़ रहा था तभी उसके अदृश्य डिटेक्टर ने बता दिया था कि यहाँ पर कहीं पर सिग्नल जैमर लगा हुआ था विक्रांत ने फाइट करते करते ही ये पता लगा लिया था कि यह सिग्नल जैमर हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर लगा हुआ है इस सिग्नल जैमर की ही वजह से इस पूरे फ्लोर का नेटवर्क जाम हो उठा था अब जब तक विक्रांत वहां जाकर इस जैमर को ठीक नहीं करेगा तब तक यहां पर नेटवर्क नहीं आ पाएगा विक्रांत ने वहां जमीन पर पड़े हुए लोकेश को देखा जो कि पेट में लगे चाकू की वजह से दर्द से करा रहा था अगर उसे जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो फिर काफी मुश्किल हो सकती है लेकिन लोकेश से भी ज्यादा खराब हालत असलम की थी उसके शरीर से अब तक इतना खून निकल चुका था कि अब अगर उसे तत्काल प्रभाव से इलाज नहीं मिला तो फिर वो जल्द ही अपनी जान गए हो रही ब्लीडिंग दरअसल विक्रांत के पास एक ही डिवाइस मौजूद थी ऐसे में उसने इस वक्त असलम को राहत पहुंचाना ज्यादा जरूरी समझा असलम की ब्लीडिंग रोकने के बाद विक्रांत ने ब्लैक कैप वाले शख्स के पास खड़ी लोडेड गन को हाथ में उठा लिया और फिर हर्ष के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा हर्ष जैसे ही यहाँ नेटवर्क आ जाए तुरंत तुम पुलिस को हेल्प के लिए कॉल कर देना विक्रांत इतना कहकर जाने लगा तभी अचानक से वो फिर से हर्ष की तरफ मुड़ा और उसकी तरफ देखते हुए बोला और हाँ अपना गन हाथ में ले लो और यहाँ पर किसी को आने मत देना वो जो बूढ़ा अंदर बैठा है उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो उससे कुछ नहीं होना चाहिए इतना कहकर विक्रांत कमरे से निकल तेजी से भागने लगा लेकिन सर आप कहाँ जा रहे हैं हर्ष ने चौंकते हुए कहा रूही को बचाने विक्रांत ने बिना हर्ष की तरफ देखे ही जवाब दिया और फिर वो फटाफट फड़ सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे लगा रूही फिर से स्काई मर्डर केस से कोई कनेक्शन है क्या हर जगह बार बार ये लड़की क्यों आ जाती है हर्ष ने कन्फ्यूज होते हुए सवाल किया लेकिन अब तक विक्रांत यहाँ से गायब हो चुका था अदृश्य डिटेक्टर की मदद से विक्रांत को पहले ही पता चल चुका था कि सिग्नल जैमर बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर लगा हुआ है और जब तक वो इस जैमर को ठीक नहीं कर देगा तब तक यहाँ फोन में नेटवर्क नहीं आएगा और तब तक हर्ष पुलिस को कॉल करके मदद के लिए नहीं बुला सकता वो तो अच्छा हुआ कि विक्रांत के पास डिटेक्टर मौजूद था जिसकी मदद से वो बड़े आसानी से उस जगह पर पहुंच सकता था जहां पर बिल्डिंग के पावर सोर्स को अनप्लग नहीं किया था ऐसा इसलिए क्योंकि अब विक्रांत रूम नंबर छह के बारे में और भी कुछ समझ में आने लगा था प्रोफेशनल किलर को रूम नंबर छह के बारे में इसलिए नहीं पता लगा था तो इंस्पेक्टर लोकेश ने उन्हें उसके आने लगी थी विक्रांत ने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जहां तक इस केस को समझ पा रहा था वो कुछ इस तरह से था पहले तो इन प्रोफेशनल किलर के बॉस को प्रोफेसर खुराना के साथ हुए गलत व्यवहार का झांसा देते हुए प्रोफेसर खुराना को मेडिकोल फार्मा के विरुद्ध भड़काया और उन्हें मेडिकोल फार्मा को नुकसान पहुंचाने के लिए विवश किया बाद में उन लोगों ने प्रोफेसर खुराना का मर्डर इसलिए कर दिया ताकि वो किसी के सामने अपना मुंह न खोल सके बाद में इस मेन मर्डरर को यह पता चला कि प्रोफेसर खुराना ने इस केस से जुड़ा कोई अहम सबूत किसी दवा के बोटल में रखकर अपने घर के भीतर बने सेफ बॉक्स में छुपा रखा है इतफाक से उस सेफ बॉक्स में रूही ने चोरी की और उस एविडेंस को चुरा लिया फिर बाद में इन लोगों ने रूही को ढूंढना शुरू कर दिया अब अगर रूही के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो प्रोफेसर खुराना के घर में नॉर्मल चोरी करने की नीयत से घुसी थी लेकिन उसके हाथ वो मेडिसिन की बोतल लग गई फिर रूही ने सोचा कि अगर ये दवा सेफ बॉक्स में रखा गया है तो इसका मतलब की वो बहुत कीमती है तो उसने दवा ले जाकर सीधे ही मेंटल हॉस्पिटल में सेल कर दिया लेकिन बाद में रूही को एहसास हुआ की उसने जो दवा चुराई थी वो कोई मामूली दवा नहीं थी तो so, उसने दोबारा से उस दवा को मेंटल हॉस्पिटल से चुराने का रिस्क लिया और फिर उस रात जब वो विक्रांत से मिली थी तब वही दवा मेंटल हॉस्पिटल से चुरा कर भाग रही थी इसके बाद रोही और उन किलर्स के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हुआ उन किलर्स ने फिर छोटे मालिक यानी कि असलम के बाप को पकड़ा और फिर उसके जरिए रोही तक पहुंचने की कोशिश की और लोगों ने उस दवा का दाम बहुत ज्यादा देने का वादा किया ताकि रोही उनके चंगुल में फंस सके अंत में रोही उनके पकड़ में आ गई रूही ने उन्हें बताया कि उसने प्रोफेसर खुराना के, यहां से चुराई गई। दबा को नर्सिंग के रूम लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे इस तरह से सारी कहानी बिल्कुल फिट बैठ रही थी और इस कहानी के अकॉर्डिंग विक्रांत को एक और चीज की संभावना नजर आ रही थी विक्रांत को मन ही मन ये फील हो रहा था की रूही यही कहीं आस पास मौजूद है